गीता भाष्य अध्याय श्रीमद्भगवीता शष्य वेद सम वर्तमान चाजुन भविष्या चूता चा तु वेदन कचन अहम् तु वेद जाने समतीतानि जानी समतिक्राता भूता वर्तमानी चाजुन भविष्या चूता वेद माम तु अहम मू वेद न कचन मद्भक्त वेदना भावाद मत्वेदनाभाद न माम मजते हे अर्जुन जो पूर्व में हो चुके हैं उन प्राणियों को एवं जो वर्तमान है और जो भविष्य में होने वाले हैं उन सब भूतों को मैं जानता हूँ परंतु मेरे शरणागत भक्त को छोड़कर मुझे और कोई भी नहीं जानता और मेरे तत्व को न जानने के कारण ही अन्यजन मुझे नहीं भजते के न पुनः तत्वेदन तो प्रतिबंधेन प्रति सर्वभूतानि सन्नी न सर्वभूता इति अपेक्षायां इदम आह आपका तत्व जानने में ऐसा कौन प्रतिबंधक है जिससे मोहित हुए सभी उत्पत्तिशील प्राणी आपको नहीं जान पाते यह जा जानने की इच्छा होने पर कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहे न भारत सर्वभूता सम्मोह सर्गे या पर इच्छा द्वेष समुत्थेन इच्छा च च इच्छा इच्छा इति चवेशादेशौ्यावेशत्थ तेन इच्छा इच्छावेशत्थेन इच्छा और देश इन दोनों से जो उत्पन्न होता है उसका नाम इच्छा इच्छाद्वेष सम है उससे प्राणी मोहित होते हैं केन इति कन यपेक्षायाद आह वह कौन है ऐसी विशेष जिज्ञासा होने पर यह कहते हैं द्वंदमोहन द्वंद मोहो द्वंदमोह तौव इच्छा देश शीतोष परस्पर विरुद्ध सुखदुख तेतु विषय यथा सर्वूत संबंद अभीयते तत्र यदा त्र यदाइादेश सुख दुखतु संापया लमको पादन तौ सर्वूताज्ञायावशापादनद्वार परमात्मत विषय ज्ञानोत्पत्तिबंधकार मोहम जनयता द्वंदों के निमित्त से होने वाला जो मोह है उस द्वंद मोह से सब मोहित होते हैं शीत और उष्ण की भांति परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले और सुख दुख तथा उनके कारणों में रहने वाले वे इच्छा और द्वेष ही यथा समय सब भूत प्राणियों से संबंधयुक्त होकर द्वंद्व नाम से कहे जाते हैं सो ये इच्छा और द्वेष जब इस प्रकार सुख दुख और उनके कारण की प्राप्ति होने पर प्रकट होते हैं तब वे सब भूतों की बुद्धि को अपने वश में करके पर विषय ज्ञान की उत्पत्ति का प्रतिबंध करने वाले मोह को उत्पन्न करते हैं नहीं इच्छा न दोष वशीकृत चित्तस्य यथा भूतार्थ विषय ज्ञान उत्पद्यते अपि बक्तव्यभ्या आविष्ट बुद्धे सम्मूढ़ प्रत्यगात्मी बहुप्रतिबंधे च उत्पद्यते इति जिसका चित्त इच्छा द्वेष रूप दोषों के वश में फंस रहा है उसको बाहरी विषयों के भी यथार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं होता फिर उन दोनों से जिसकी बुद्धि आच्छादित हो रही है ऐसे मूढ़ पुरुष को अनेकों प्रतिबंधों वाले अंतरात्मा के संबंध में ज्ञान नहीं होता इससे तो कहना भी क्या है अतः तेन इच्छादेशत्थेन द्वंदमोहन भारत सर्वभूतानि भरताजर्वूता सम्मोता सी सोह सूढ़ता जन्म उत्पत्ति गच्छन्ति हे परम तप इसलिए हे भारत अर्थ भरतवंश में उत्पन्न अर्जुन उस उसेजन्यवंद निमित्त मोह के द्वारा मोहित हुए समस्त प्राणी हे परम तब जन्म काल में उत्पन्न होते ही मूढ़ भाव में फंस जाते हैं मोहवशा एवं सर्वभूता जायमानी जायते अभिप्राय अभिप्राय यह है कि उत्पत्तिशील समस्त प्राणी मोह के वशीभूत हुए ही उत्पन्न होते हैं यत एवं अतः तेन द्वंद्व प्रतिबद्ध प्रज्ञानानि सर्वभूतानि सम्मोहितानि माम आत्मभूतम न जानन्ति अतएव एव आत्मभावेन माम न भजन्ते ऐसा होने के कारण द्वंद्वमो से जिनका ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया है वे मोहित हुए समस्त प्राणी अपने आत्मारूप मुझ परमात्मा को नहीं जानते और इसलिए वे आत्मभाव से मुझे नहीं भजते के पुनः अन द्वंद्वोहन निर्मुक्ता सत यथा यहां आत्म भजन्ते इति अपेक्षित अर्थ दर्शत उच्यते तो फिर इस द्वंद्वोह से छुटे हुए ऐसे कौन से मनुष्य हैं जो आपको शास्त्रोक्त प्रकार से आत्म भाव से भजते हैं इस अपेक्षित अर्थ को दिखाने के लिए कहते हैं यंतगत पापम जना पुण्यकर्मा ते द्वंदमोहुक्ता भजें तु पुनः समाप्त अंत साया क्षीण पाप जना पुण्यकर्मा पुण्य कर्मय कर्म सशुद्धिकार्यकर्माण विद्यते ते ते, ते द्वंदमोहुक्ता यथोक्न मोहिन निर्मुक्ता भजन्ते माम परमात्म दृढ़व्रता एवं परम तत्व न अन्यथा इति निश्चित अन्यथातीश्चित विज्ञा दृढ़व्रता उच्य कर्मा पुरुषों के पापों का लगभग अंत हो गया होता है अर्थात जिनके कर्म पवित्र यानी अंतकरण की शुद्धि के, के कारण होते हैं वे पुण्यकर्मा हैं ऐसे उपर्युक्त द्वंद्वोह से मुक्त हुए दे पुरुष मुझ परमात्मा को भजते हैं परमार्थ तत्व ठीक इसी प्रकार है दूसरी प्रकार नहीं ऐसे निश्चित विज्ञान वाले पुरुष दृढ़व्रति कहे जाते हैं ते किमर्थम भजन्ते इति उच्यते वे किस लिए भजते हैं सो कहते हैं जरा मरण मोक्षा मश्रित ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण जरा कर्मचाखिम जरामरणमोक्षा जरा मरणमोक्षा मरमेश्वर आश्रि मत्सहितित्ता सतो यत प्रय प्रयत ये ते यद् यद विदु कृष्ण समस्तम् अध्यात्म प्रत्यगात्म विषय वस्तु तद्विदु कर्मच अखिलम समम विदु जो पुरुष जरा और मृत्यु के छूटने के लिए मुझ परमेश्वर का आश्रय लेकर अर्थात मुझ्त को समाहित करके प्रयत्न करते हैं वे जो परब्रह्म हैं उसको जानते हैं एवं समस्त अध्यात्म अर्थात अंतरात्म विषयक वस्तुओं को और अखिल समस्त कर्मों को भी जानते हैं साधिभूता ददव साधु ये विदु प्रयाण कालें ते च चेतसाधिदिच च ददव सह अभूता माम ये साधी सह अधी ये विदु साधुये विदु प्रयाण काले च माले अभी माम ते युक्त सह, समाहित चित्ता इति इसी प्रकार जो मनुष्य मुझ परमेश्वर को साधुभूता ददव अर्थाधिभूत और आधी सहित जानते हैं एवं साधुय्ञ अर्थात साधिय के सहित भी जानते हैं वे निरुद्धचित्त योगी लोग मरण काल में भी मुझे यथावत जानते हैं इस श्री महाभारती शत सहसायाँ सहिताया वैयाचिक्याषमपर्वणि श्रीमद्भगवद्गी सु ब्रह्म विद्याशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवाद ज्ञान विज्ञान योग सप्तम